विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ईश्वरव जयती गाजीपुर इकतीस जनवरी अठारह सौ नब्बे पूज्यपाद बाबा जी से भेंट होना अत्यंत कठिन है वे मकान से बाहर नहीं निकलते इच्छा इच्छानुसार दरवाजे पर आकर भीतर से ही बातें करते हैं अत्यंत ऊंची दीवालों से घिरा हुआ उद्यान युक्त तथा दो चिमनियों से सुशोभित उनके निवास स्थान को देख आया हूँ भीतर जाने का कोई उपाय नहीं है लोगों का कहना है कि भीतर गुफा यानी तह खाना जैसी एक कोठरी है जिसमें वे रहते हैं वे क्या करते हैं यह वे ही जानते हैं क्योंकि कभी किसी ने देखा नहीं एक दिन मैं वहां जाकर बैठा बैठा कड़ी सर्दी खाकर लौटा था फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। रविवार को वाराणसी धाम के लिए प्रस्थान करूँगा यहाँ के लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं नहीं तो बाबा जी के दर्शन की अभिलाषा तो मेरी समाप्त तो हो चुकी है आज ही मैं चला जाता अस्तु रविवार को प्रस्थान कर रहा हूँ आपका ऋषि के जाने का क्या हुआ आपका नरेंद्र पुनश्च यह स्थान अत्यंत स्वास्थ्यप्रद है बस इतने ही इसकी विशेषता है नरेंद्र श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ओम विश्वेश्वरो जयति। गाजीपुर चार फरवरी अठारह पूज्यपाद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 अतएव इन महापुरुष के मैं कुछ दिन और ठहरूंगा। निसंदेह इसमें आप भी आनंदित होंगे। घटना बड़ी विचित्र है। पत्र में न लिखूंगा। मिलने पर बताऊंगा। ऐसे महापुरुषों का साक्षात्कार किए बिना शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास नहीं होता आपका नरेंद्र पुनश्च इस पत्र की बातें गोपनीय है नरेंद्र श्री प्रमदादास मित्र को लिखित विश्वेश्वर जयति गाजीपुर सात फरवरी आपका पत्र अभी मिला बड़ा हर्ष हुआ बाबा जी आचार्य वैष्णव प्रतीत होते हैं उन्हें योग भक्ति एवं विनय की प्रतिमा कहना चाहिए उनकी कुटी के चारों ओर दीवारें हैं उनमें दरवाजे बहुत थोड़े हैं पर कोटे के भीतरी एक बड़ी गुफा है जहाँ वे समाधि पड़े रहते हैं गुफा से बाहर आने पर ही वे दूसरों से बातचीत करते हैं किसी को यह मालूम नहीं कि वे क्या खाते पीते हैं इसीलिए लोग उन्हें पौहारी केवल पवन का आहार करने वाले बाबा कहते हैं एक बार जब वे पाँच साल तक गुफा से बाहर नहीं निकले तो लोगों ने समझा कि उन्होंने शरीर त्याग दिया है किंतु वे फिर उठ आए पर इस बार वे लोगों के सामने निकलते नहीं और बातचीत भी द्वार के भीतर से ही करते हैं इतनी मीठी वाणी मैंने कहीं नहीं सुनी वे प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देते बल्कि कहते हैं दास क्या जाने परंतु बात करते करते मानो उनके मुख से अग्नि के समान तेजस्वी वाणी निकलती है मेरे बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा कुछ दिन यहाँ ठहर कर मुझे कृतार्थ कीजिए परंतु वे इस तरह कभी नहीं कहते इसलिए मैंने यह समझा है कि वे मुझे आश्वासन देना चाहते हैं और जब कभी मैं हट करता हूँ तो वे मुझे ठहरने के लिए कहते हैं आशा में अटका पड़ा हूँ वे निस्संदेह बड़े विद्वान हैं पर कुछ प्रकट नहीं होता वे शास्त्रोक्त कर्मकांड करते हैं पूर्णिमा से संक्रांति तक होम होता रहता है अतएव एक निश्चय है कि वे इस अवधि में गुफा में प्रवेश न करेंगे मैं उनसे अनुमति किस प्रकार मांगूँ वे तो कभी सीधा उत्तर ही नहीं देते यह दास मेरा भाग्य इत्यादि कहते रहते हैं यदि आपकी भी इच्छा हो तो पत्र पाते ही तुरंत चले आइए अन्यथा उनके शरीर त्याग के बाद बसताना पड़ेगा दर्शन करके दो दिन में लौट जाइए कहने का मतलब यह है कि बाहर से बातचीत हो जाएगी मेरे मित्र सतीश बाबू सहर्ष आपका स्वागत करेंगे इस पत्र के पाते ही सीधे चले आइए इस बीच में बाबा जी को आपके विषय में सूचना दे दूँगा आपका नरेंद्र नाथ